स्वस्ति नुष्का स्वस्थ शांति शांति ना यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था तो सृष्टि किस प्रकार उस परमात्मा ने किया उस तो सृष्टि का क्रम बता दिया अगर तो सृष्टि में कोई क्रम नहीं है तो अलग अलग है तो भी एक सामान्यतः क्रम बताया तो उसके बाद ये जो चल रहा था पराविद्या तो पराविद्या को लेके बताया था यहाँ प्रारंभ हुआ था अब पराविद्या को यहाँ उपसंवार करेंगे उसके बाद अपराविद्या में आएंगे तो अपराविद्या का निर्देश करने के बाद पुनः पराविद्या में जाएंगे अदृश्यम से प्रारंभ किया था ना पराविद्या का विषय अभी उसको उपसंवार करने के लिए यहाँ आगे का पता था इस इस खंड का उक्तमेवाजीर्षूर मंत्रो वक्षमाणात उक्तम एवं अर्थम उक्त का मतलब जो पहले बताया हुआ अर्थ अभी व्यक्ति पीछे बता दिया वो जो अर्थ इससे पहले बताया हुआ जो अर्थ उसी का उक्तम एवा अर्थ उपसंजी हिर्षु अर्थात उपसंवाद करने की इच्छा वाला सनंत प्रत्यय है जिसका उपक्रम किया जैसा चिकीर्षा मतलब क्या करने की इच्छा hmm. जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा ये सनातन है इसी प्रकार यहाँ उपसंजीषु मतलब उपसंवार करने की इच्छा वाला कौन वो ये मंत्र आगे का जो नवो मंत्र है ना hmm. वो मंत्र तो उपसंजीषु मंत्रो अतः उपसंवार करने का करने की इच्छा वाला मंत्र देखो मंत्र में इच्छा डाल रहा है <laughs> मंत्र में भी इच्छा होती है इसका मतलब भी क्या है चेतना है जड नहीं है भी क्या है? चेतन है बोल रहे ना भाषा कर मंत्रो प्रयोग कर रहे हैं ना जी। इच्छा वाला। मंत्र चेतन में होगी इच्छा तो इच्छा का मतलब है हां तात्पर्य तात्पर्य का मतलब वक्तुर इच्छा भाषा कर बार बार बोलो वक्त तात्पर्य लोक में वक्ता कौन है आपका वक्ता आपका वचन यथार्थ वक्ता है ना <laughs> उसकी तो इच्छा वक्ता कौन है श्रुति को वक्ता माना है श्रुति का नाम है वक्ता तो श्रुति वक्ता है मंत्र वक्ता है तो इसलिए वहा चेतन अवध मान करके बता श्रुति वक्ता है और मंत्र श्रुति में आने वाले मंत्र भी वक्ता है अच्छा मतलब लोक में वक्ता वही माना जाता है वक्ता तो आपका वचन है वक्त मतलब आपता जो वक्ता है आपता मतलब वंचकत्वाद्य रहित जिसमें ठगाव बुद्धि ना हो ऐसा वक्ता के द्वारा जो बताए उसका तात्पर्य लिया जाता है और वेद में है श्रुति का तात्पर्य क्षुति ही, ही वक्ता नहीं। माना जाता है तो इसलिए और वेद भी चेतनावत है वो भी क्या है चेतन है क्योंकि शब्द में भी एक चैतन्य शक्ति मानी है आगम तो मानते वो स्वतंत्रवाद है उनका जैसे हम लोग अनिर्वचनीय मानते हैं ना वेदांति आगम का स्वतंत्रवाद है सारा चेतन है पूरा संसार में कोई जड़ पदार्थ नहीं सारा चेतन है किंतु वो चेतन जागृत नहीं है बस इतना ही मानते इसलिए उनका स्वतंत्रवाद है आगम वालों तो इसीलिए यहाँ वेदांत के अनुसार भी है क्या है चेतनावत खुदी भी एक चेतनावत मान के शब्द में दे के चैतन्य शक्ति है तभी जगाते हैं ना व्यक्ति को शब्द में होता है। तो वही शब्द में शक्ति है मतलब चेतनात्मक शक्ति है उसमें चेतनावत शक्ति उसमें भी बोध करवा रहे हैं ना तो शब्द और अर्थ का बीच का नाम ही शक्ति माना जाता है शब्द और अर्थ में वाचवाचक का दबाव है ना तो बीच में एक संबंध है शक्ति संबंध है दोनों का बीच में संबंध है ना उसी का नाम है शक्ति संबंध बोलते हैं शब्द तो रहेगा वक्ता के पास मुख में वक्ता वक्ता बोल रहे हैं और अर्थ बोध हो रहे सुनने वाले श्रोता को और विषय है बाहर तीन है वहाँ शब्द अर्थ और विषय मतलब अर्थ तो बाहर हो जाएगा पदार्थ बाहर हो हो जाएगा ज्ञान गया सुनने वाले के के लिए ज्ञान ज्ञान हो गया शब्द है वक्ता के पास शक्ति शक्ति को कहेंगे मतलब दोनों का संबंध है हाँ। शब्दा और संबंध शक्ति शब्द और अर्थ के बीच में संबंध है उसी नाम दे शक्ति शक्ति हाँ वो शक्ति है पद में रहेगी अपना ये अपना शक्त संबंध पद में रहेगे निरुपकता संबंध से दोनों में संबंध तो दो में रहता है ना संबंध का लक्षण ही है दुष्टत्व सती विशिष्टा बुद्धि नियामकत्व संबंध का लक्षण दुष्टत्व बोलते दो में रहते हुए विशेष बुद्धि का जो नियंत्रण करता है बोध करवाता है उसका नाम है संबंध <coughs> तो शक्ति को आपने संबंध माना तो किस में शब्द और अर्थ में अर्थ के बीच में तो दो में रहना पड़ेगा संबंध दो में रहता है जैसा वहा माता पिता पुत्र और पिता उनका संबंध जन्यजनक संबंध हो गया गुरु शिष्य उसमें विद्या संबंध हो गया तो वही यहाँ शक्ति है शब्द में रहेगी निरुपकता संबंध से शब्द है अर्थ का निरुपक है ना इसलिए निरूपकता संबंध और अर्थ में रहेगी आश्रयता संबंध से जैसे घट बोल दिया आपने तो घट पद की जो शक्ति है निरुपकता संबंध से रहेगी घट में शब्द में, शब्द में। और आश्रयता संबंध रहेगा वो कंबुग्रीवा गोल है ना उसमें ऐसा माना दोनों उन्होंने तो ये शक्ति का नाम है संबंध इसलिए शब्द माया ही सारा जगत मानते ना वो का एक तो तो विषय होने से घट बोलने से तो सब कोई समझ गया मगर जो शब्दों से जो प्रभाव का जो तारतम्य होता है एक ही शब्द आप बोले मैं मैंने और समझने का भी जो फर्क होता है सुनने वाला का, उसमें बहुत दोष है करना पाठावाद दोष माना है करना पाटावादी अथवा उस शब्द का शक्ति ग्रहण नहीं किया तो सुनने से करना दोष आपने ठीक से नहीं सुना उसको बोले करना दोष ठीक से नहीं सुना सुना है मन कहा अन्यत्र जा रहे हैं समझ में यही बोल रहा हूं शब्द के, शब्द में शक्ति का परिचय है आपका शब्द में ये शक्ति परिचय है तो भी सुनने में शब्द ठीक से नहीं सुना करना पाता हो उसे दोष अतवा सुना तो है मन कोई अन्यत्र गया, तभी भी आपको अर्थ ग्रहण ठीक है एक अथवा उस शब्द का ठीक शक्ति ग्रहण नहीं किया <laughs> जैसा मान लीजिए इंद्र का अर्थ क्या मगवान तो मगवान का है बिड़ोजा तो अभी इंद्र तो बल था अपने इंद्र क्या है तो मगवान कह दिया तो मगवान का आप शब्द तो सुना है तो आप भगवान कोई हो गया माघ मास में होने वाला अर्थ क्या ऐसा और ये तो मगवान समझ रहे इंद्रा तो अभी क्या है आप मगवान शब्द की शक्ति ग्रहण आपने नहीं किया ये अर्थ अलग एक अथवा यदि दुराग्रह भी यदि हो दुराग्रह यदि हो तभी भी शक्ति अलग ग्रहण करेंगे आपके तत्वमसी तत्वमसि क्या बोल रहे जीव और ब्रह्म को एकत्व बता रहे श्रुति का ही अंतिम किंतु तो दुराग्रह के द्वारा ग्रहण नहीं कर रहे वो भी बोध होने के लिए प्रतिबंध ये अनेक प्रकार को दोष मान रहे है। हैं हाई शब्द शब्द में शक्ति है हाँ जब तक शब्द में शक्ति का ग्रहण आप नहीं किया तब तक आप कुछ भी शब्द आपको बोल दे दो चीनी भाषा से आपको हजार गाली दे दीजिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अर्थ नहीं होगा शब्द ग्रहण गा, गा। नहीं किया तमिल भाषा में यदि गाली दीजिए नहीं पालन पड़ेगा हाँ देखो जानता तो ठीक है एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं हाँ तो वैसा ही एक बार शुरू शुरू में अंग्रेजी आए थे भारत में अंग्रेजी जा रहा था गाँव से उसका रुमाल गिर गया तो उस देहा था उन्होंने ला के उसको रुमाल दे दिया दिया। तो, दिया तो बोला मैंने रुमाल उठा के दिया बिलकूप मुझे गाली, था, मार दिया। <laughs> रुमाल के दिया, उसके गाली देते हो एक मार दिया। वो टैंक के नहीं समझ गए ना देहा था ऐसे कई शब्दों पर जो है ना मान कई अर्थ भी होते हैं अर्थ अलग होते तो हैं किन्तु उस समय फिर क्या कोई अपनी भाषा से ग्रहण कर ले थे? हाँ शब्द का अलग अलग अर्थ होते हैं पूर्वो पर से उसका तो हाँ। इसलिए किसी का भी अनेक शब्द का उपक्रम निर्णय किया जाता है हाँ। प्रसंग इसलिए इसके लिए है ना देखिये वहा किसी शब्द का बोध होने के लिए आपको तीन मुख्य मानते हाँ। आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये तीन है और चौथा है वहाँ तात्पर्य भी माना जाता है व्यक्ति का है ना तात्पर्य तात्पर्य तात्पर के ऊपर निर्णय hmm. कुछ लोग तात्पर्य नहीं मानते मानते तभी शब्द बोल आकांक्षा होनी चाहिए hmm. आकांक्षा मतलब जैसा सुबंत सुनने पर आपको घटम कहा दिया hmm. सुबंत हो गया घटम hmm. बोल तो को क्या करो hmm. लाओ ले जाओ फोड़ो कोई ना कोई क्रिया का अवश्य अथवा आपने कहा अथवा करोति कहा किम करोति गतम करोति आकांक्षा आकांक्षा मतलब एक पद सुनने के बाद दूसरे पद के बिना उसका बोध नहीं होता है इसी का नाम है आकांक्षा ये अवश्य होना चाहिए तभी शब्द बोध होगा चलो आकांक्षा तो है सन्निधि होनी चाहिए सन्निधि मतलब सामिप्य तो एक शब्द आपने बोल दिया हरिद्वार अच्छा थोड़ी चाय पिलाओ उसके बाद अहम कह दिया और बोल अरे चाय में चीनी कमाए उसके बाद गच्चा में तीन शब्द तो पेक क्या अपने हरिद्वार आम, गच्चा में किन्तु इतना गैप दिया कि शब्द भी नहीं होगा तो इसलिए सन्निधि भी होना चाहिए कितना सन्निधि हुआ वहाँ बता दिया मा अर्धा मात्र अम्मा मात्र एक एक वर्ण के ऊपर दूसरा वर्ण को भी चढ़ाना नहीं चाहिए ऐसा भी मानते और इतना भी धीरे नहीं होना चाहिए आधा एक मात्र से अधिक ज्ञाप भी नहीं जाना चाहिए ऐसा भी बहुत धीरे भी नहीं इसलिए सन्नी भी होना चाहिए उसके बाद योग्यता भी होना चाहिए नहीं तो देखिए कोई भी शब्द आप ठक ठुक थी क्या प्रयोग योग्यता होना चाहिए अथवा अग्नि ना सिंचित अग्नि ना सिंचती नहीं।, नहीं होगा बोध नहीं होगा नहीं। क्योंकि शेक करने का धर्म अग्नि का नहीं सिंचना जल का होता है लेकिन हाँ अग्नि ना है अपना आकांक्षा भी तो है सन्निधि भी है योग्यता नहीं हाँ जल ही न प्रयोग होता है आके द्वारा शेक नहीं किया गया इसलिए योग्यता होना चाहिए और तात्पर्य इसलिए है मान दीजिए एष्टि प्रविश्यंति किसी कहा एष्टी प्रविश्यंति एस टी प्रविष्यं तो यहाँ दो अर्थ होता है इसने लकड़ी फेंक दिया घर में बाहर से दंडा फेंक दिया तो लकड़ी प्रवेश नहीं हो रही एस टी प्रवेशन वो भी होगा किंतु यहाँ एस टी बोल दो एस धारी प्रविष्यंत थी दंडी प्रवेश इसलिए तात्पर्य लकड़ी में नहीं लकड़ी जिसने धारण किया है वो प्रवेश कर इसलिए तात्पर्य भी होना चाहिए समान तो चार के द्वारा शब्द बोध माना जाता है इसलिए शब्द में एक महान शक्ति मानी जाती है तो इसी को लेकर ग्रंथ बहुत है शब्द शक्ति प्रकाशिका ये जगदीश भट्टाचार्य का ग्रंथ है शब्द शक्ति प्रकाशिका शब्द में कैसे शक्ति है कितना उसकाधर भट्टाचार्य जगदीश भट्टाचार्य का गदाधर भट्टाचार्य स्वामी गदाधर है जगदीश दोनों धुरंधर नहीं है जगदीश भट्टाचार्य थे पच्चीस छब्बीस साल तक पढ़े लिखे नहीं थे ये थे ब्राह्मण कुछ किसी कारण से पड़े नहीं थे वो ताड़ का पेड़ होता है ना तो उसमें ताड़ का फल निकाल के पेड़ में चढ़े थे वो तो पता नहीं वो पेड़ के ऊपर वो कृष्ण सरप था एक तो उसको देखो वो फुतकार मार रहा था वो तो डरा नहीं उसने बीच में पकड़ दिया और उसका मुंडी घिस दिया ताड़ को ताड़ बहुत तेज होता है ना उसका ताड़ है ना बहुत तो बीच में ही होता है आड़ी की तरह होती है आड़ी की तरह। हाँ थोड़ा इधर उधर तो पेटी कर जाएगा चढ़ने के लिए तो इसलिए उसमें सांप भी चढ़ जाते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े तो उसको सांप को कह के मुंडी घीच के फेंक दे नीचे उसी रास्ते में जा रहे थे एक बहुत बड़े विद्वान सार्वभौमा ये सब तमाशे देख रहे थे ऊपर अरे इतना हिम्मत है वो डरा उसके बाद नीचे उतरने के बाद पूछा तो कुछ पड़े नहीं मैं आपको पढ़ाऊँगा मेरे साथ चलो उसकी बुद्धि देखकर उसके, उसके पढ़ाया इतने बड़े नव बन गए हों जगदीश भट्टाचार्य जगदीश और गदाधर है ना समा थे अच्छा समकाल में हाँ मधुसूदन सरस्वती के समकालीन अच्छा हाँ आता उसमें नवद्वीपे नवद्वीप में, नवद, नवद नवद में आए हुए मधुसूदन जी का नाम सुन के चकम पे गदाधारा गदाधर भट्टाचार्य बत, डर गए ये भी बहुत बड़े धुरंदर आए थे ना मधुसूदन तो गौड़िया संप्रदाय थे ना पहले बाद में जाके वो विश्वेश्वर सरस्वती के शरण में आ गए तभी तो परिवर्तन हो गए विश्वेश्वर सरस्वती एक बहुत बड़े सन्यासी थे विद्वान थे बहुत बड़े विद्वान थे काशी में रहते थे ये पहले वहां न्यायपुरा पढ़ के उनका है ना अचिंत्या भेरा चैतन्य महाप्रभु का उनका सिद्धांत है अचिंत्या भेराबेर वो पूरा पढ़े थे ग्रंथ न्याय भी खूब पढ़े थे अभी अद्वैत को खंडन करना वेदांत को खंडन करने के लिए उनका सिद्धांत का जानकारी होना चाहिए ना तो इसलिए कहाँ पढ़े उनके पास आए थे विश्वेश्वर सरस्वती तो पढ़ते पढ़ते उनके मन में अरे विद्यमान पुरुष वो समझ में आता है ना तो ये तो सत्य बता रहे इसको हम कैसे खंडन करें ये जो भी बता रहे पदश सत्य एक एक शब्द सत्य है मैं तो गलत अभी तक गलत भ्रम में था आ गए मन एक दिन बैठे थे वो जाके दंडावत प्रणाम के उनको और रोने लगे जोर जोर से मैंने बहुत बड़ा एक झूठ बोल दिया आपके सामने तो क्या मैं आपके पास जो पढ़ने आए थे ना आपका सिद्धांत खंडन करने के दृष्टि से तो उन्होंने कहा उसमें खंडन वंडन तो पहले से चलता है अद्वैत तो अद्वैत उसको खंडन होता नहीं तो खंडन अपना बुद्धि के द्वारा उसमें कोई चिंता नहीं किंतु तो नहीं मेरे अंदर ग्लान हो रही बारी बार बार गुरु जी के पास झूठ बोल दिया है इसलिए कोई प्रायश्चित बता देती ठीक आप जिसको खंडन करने आए थे ना उसको मंडन करो और जिसको मंडन करने आए थे ना उसको खंडन करो तो इसलिए अद्वैत सिद्धि का मतलब वही और कोई अलग ग्रंथ नहीं तो द्वैत को सिद्ध किया था व्यस्तीर्थ व्यास्ती एक न्याय अमृत बोल के तो उसमें पूरा जगत को सत्य सिद्ध किया द्वैत सत्य सिद्ध और उसको उन्होंने उल्टा पूरा उसी उसी के द्वारा तो बोलते प्रपंचा प्रपंचा घटावत बोलते बोलते बोलते अनुमान उनका ये मित्या श्वाकन बत। श्वाकन बत। को तो नुगान नुगान नुगान। और कोई अलग नहीं तुरंत वही मधुसूदन स्वप्नवन अष्ट टीका में हाँ मधुसूदन जब उनका एक भक्ति रसाम उनका ही है स्वामी ने पर आ, है। है। उनकी प्रसिद्ध है ना आ, एक उससे भी ज्यादा एक सिद्धांत बिंदु है उनका अच्छा सिद्धांत भगवान का दश्लो के नोयो दस श्लोक के ऊपर जितना वेदांत है सारा उसमें उड़ेल दिया प्रक्रिया अच्छा पढ़ाए भी थे वहाँ हिमाचल में और उसके ऊपर ब्रह्मानंद जी के रत्नावली टीका है सारी प्रक्रिया उसमें उठा दी जितने भी उसमें उठाया उन्होंने ये वेदांत के मत में काल और दिशा है ही नहीं कहा है पंचभूतों की उत्पत्ति है ना काल और दिशा कहा है तो इसलिए उन्होंने वहां कहा ये दिशा है आकाश के अंतर्भूत हो जाएगा काल को माया के है किया वेदांत में तो बोल रहे चिकित्सा बोल रहे उपसंव करने की इच्छा वाले आगे का जो मंत्र है ना तो ही मंत्र आगे कहा जाने वाला अर्थ कहा है देखे मंत्र देखे यदि यानमय नामरूपमन्नं ब्रह्म यह सर्वज्ञ यह बोल तो जो सबको जानने वाला है पीछे जो अक्षर ब्रह्म कहा दिया था ना वही उपाधि को लेकर क्या होता है वो सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ का मतलब है? सर्वम जानाती इति सर्वज्ञ। सर्व बोल तो सारा जगत तो दो है माया उपाधि ना माया रूप उपाधि को लेकर माया से उत्पन्न हुआ सारा जगत को जानता है इसलिए वो सर्वज्ञ हो गया तो सर्वभित का मतलब है अविद्या अथवा अंतकरण उपाधि के द्वारा तत्त्व को जान रहे इसलिए वो सर्ववित्त हो गया ये दोनों में भेद अथवा सामान्यता जानने से वो सर्वज्ञ है संतों को ऋषि मुनियों को बोलते हैं सामान्यता जानने से नहीं ईश्वर की अपेक्षा बाकी सब सर्वज्ञ कल्प है हाँ क्योंकि हाँ। एक है बाकी जैसे, कल्प है। हाँ, जैसे है, उन्होंने जान लिया अधिष्ठान को तो सर्वज्ञ हो गए सर्वज्ञ यदि जो तो ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं हो ब्रह्मस्वरूप होते तो सामान्य हाँ। है ना स्वामी हाँ। सर्वज्ञ के लिए सर्वज्ञ के लिए सर्वचाई सर्वचाई उपाधि यानी हाँ। तो से ऊपर होता है ना उपारीट्टी हाँ। को, को जान लिया तो जितने मट्टी से बनते हैं तो है। मतलब मतलब जान, हाँ। है। और स्वामी जैसे हम लोग भी जानते है मट्टी के सब बने हुए पर हम कुलाल की तरह बना थोड़ी सकेंगे उसको तो इसीलिए सामान्य बोध है न माया को लेकर सामान्यता जानता है वो सर्वज्ञ है जी अतः वह सारा तो समी जगत को जानता है जी समस्टि जगत को जानता है अंतर्यामी रूप से जानना मतलब तो ऐसा नहीं एक तो हम जो जान रहे त्रिपुटी के द्वारा जी। घड़ी को हम ना जान रहे पुस्तक को जान रहे ये जी, जी। त्रिपुटियात्मक है तो वैसा नहीं जान रहे वो माया उत्पादन अर्थात अंतर्यामी होकर सभी के अंदर वही है ना तो अंतर्यामी रूप से सारा जगत को वो जान रहे इसलिए वो सर्वज ईश्वर तो का को कोई अलग शरीर नहीं हिरण्यगर्भ का जो शरीर है वही ईश्वर का शरीर है ईश्वर का को कोई अलग शरीर नहीं माना तो इसलिए सभी उपाधि के अंतर रहकर समष्टि को जान रहे वो इसलिए वो सर्वज्ञ है और सर्ववित मतलब वेष्टि उपाधि में रहकर शरीर में जान रहे है तो वही जान रहे बस इतना एक तो मटाकाश के समान है और एक घटाकाश के और महाकाश के समान हो गया आकाश ब्रह्मा hmm. अक्षर ब्रह्मा है hmm. वो महाकाश के समान और मटाकाश के समान हो गया ईश्वर hmm. hmm. और घटाकाश के समान हो गया जीव है तो एक ही है, hmm. अलग नहीं। तो एक एक एक है तो सर्वज्ञ एक ज्ञान स्वरूप है एक सर्वज्ञ और एक सर्ववृत्त बस है तो वही सर्ववृत्त बोल दो वेष्टि को लेकर और क्षुद्ध ब्रह्मा जो है वो तो आ, दोनों से ज्ञान स्वरूप हो ज्ञान स्वरूप हो वही ये बन रहे दो तो सर्वित यश्य ज्ञान तप और उसका है क्या है ज्ञान महे तप है कोई अलग तप नहीं है भाषाकार कहेंगे जो साधक है उसका जो तप है आयास युक्त है उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है साधक का जो तप है वो आयास युक्त है और ईश्वर का जो तप है ज्ञानमय उसका कोई आयास नहीं जैसा श्वास जो छोड़ने के लिए बिना प्रयत्न होता है ना वैसे है जिसको जुकाम हो अलग बात है स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो श्वास छोड़ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता वो अनायास है वैसे ही उसका ज्ञानमय तप है ज्ञान स्वरूपी तप है तस्माद तस्माद बोल तो उस अक्षर ब्रह्म से अक्षर का मतलब ये नहीं ले लेना अंतर्या मिलाइए सीधा अक्षर से नहीं कारण ब्रह्म यहाँ अक्षर ही बता रहा हा, हा, मतलब अक्षर से उपलक्षित है अंतर्यामी ईश्वर ब्रह्म तो कारण ब्रह्म कहिए अंतर्यामी कहिए ईश्वर कहिए कहिएकृत कहें सर्वज्ञ कहिए तो उस ईश्वर से जी तस्माद्रह्म हाँ ये तदत बोल तो सबसे पहले अंकुर रूप बताया था उसमें अंकुर और का ये जो तस्मात शब्द से लेना बीज जी तस्मात का मतलब बीज अवस्था और एक त्रह्म का मतलब अंकुर अवस्था हिरण्य गर्भ तो जायते उसका उत्पन्न हो गया अर्थात अक्षर ब्रह्म से हिरण्य उत्पन्न हो कैसा नाम रूप अन्नम अर्थात वो जो हिरण्य गर्भ है ना वही नाम है रूप रूप है तीन बृहदारण्य उपनिषद में भी तीन बता दिया किंतु जो कह कह दिया नाम रूप और और रूप कर्म दिया पांच है ना अस्थि भाति प्रियम नाम रूपकम ये पांच हरि चीज में रहते किंतु तीन ब्रह्मा के रूप है सचिदानंद दो जी। माया के जी। तो उसमें ये पांच में कुछ कुछ वस्तु में चार रहते एक नहीं रहता है आनंद नहीं रहता है भूत बोल रहा हूं। स्वामी है का भी थोड़ी कोई रूप है नहीं मतलब दुख है दुख भान हो रहे दुख प्रिय नहीं बोलते सर्प है सर्प देख रहे सर्प ये नाम हो गया रूप हो गया लंबा है का थोड़ी कोई रूप? नहीं, तो भी हाय है बोलते हैं ना सर्प है क्योंकि वहाँ प्रियो है ना वो ढक जाता है इसलिए तो तो तो तो ब्रह्म का है ना सत्यवित इतना ढका नहीं है अभी भी आनंद बोलता है अनानंद आपात आपातक आवरण में मान असत आपात तो है अनदात हाँ सत और चित्त में कोई संशय नहीं होता है जी। कोई भी बोल रहे मैं हूँ वो मानते ही है जी। मेरा भान हो रहा है ये सभी लोग मानते किंतु मैं स्वरूप हूँ नहीं महाराज मैं दुखी हूँ मैं पापी हूँ ये मान ये मानने के लिए कोई भी तैयार आनंद तो उसमें रहता है ढाक जाता है वही तो बोल रहा हूं तो वस्तुतः अभी सभी तो में स्पष्ट है सभी में है।, है कौन सी वस्तु जो प्रिय नहीं है आया उसमें आत्मा नष्ट काम आया सर्वन प्रियम भवती राज के बोल रहे हैं अपना पत्नी मैत्री को यह मैत्री आनंद आत्मा के लिए ही सारा प्रेम है पुत्रार्थ वित्ता सर्वस्मा सभी से प्रिय हुआ आत्मा है ऐसा है व्यवहार में भी प्रियता सब में पड़ी हुई है दिखाई पड़ता है वो भी। हाँ देखिये वहाँ आया है भाषा करने का आत्मा की उपलब्धि हो रहे बुद्धि में तो बुद्धि में भी प्रेम हो गया बुद्धि के संबंध है मन से तो मन में प्रेम आएगा मन के बाद शरीर में शरीर में प्रेम हो गया शरीर के बाद विजातीय शरीर पत्नी रूप से संबंध हो गया उसमें प्रेम हो गया जी। तो दोनों से उत्पन्न हुआ संतान उसमें प्रेम हो गया जी। उसका पालन करने के लिए धन आदि के संबंध हो गया उसमें प्रेम धीरे-धीरे का जी। तो है उसमें में, तो में। तो आपका जो प्रेम है ना बाहर जाते बढ़ते गए तो पूरा अपना अंदर का ही बाहर जा तो यही बता रहे नाम रूप अन्न वहा शब्द से भी परमरा किया कोई विरोध नहीं जायते इस प्रकार उत्पन्न होता है भाष्य में देखिए सरल है उक्त लक्षणों अक्षरा सर्वज्ञ जो पीछे जो जो बताया था ना जी। अक्षर सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ब्रह्म कारण ब्रह्म ही चल रहा है अक्षर को कारण ही ले रहे होगा दोनों को एक करके बोल रहे हैं जैसे ब्रह्म सूत्र में है ना प्रतिज्ञा लक्षण कर रहे मतलब यहाँ दोनों ले रहे हैं वाच्य और लक्ष्य को ले दोनों को ले रहे हैं दृष्टि है लक्ष्य में समझा रहे वाच्य को ले तो समझा नहीं सकते नहीं को क्या वो नेती नेती है, तो में और समझा रहे वाच्य के बिना समझा नहीं सकते कोई रास्ता नहीं होता अब वाच्य है ना वो तो इसलिए बोल रहे यह उक्ता लक्षणों अक्षर आक्य सर्वज्ञा सर्वज्ञ कर रहा है। है सामान्य जानाति, रूप से सभी को अंतर्यामी। hmm. तो आनंदगिरि ने कहा, माया, जी। माया रूप सर्वज्ञा विशेषेण सर्वे सर्ववि प्रत्येक जीव में रह कर जान रहे है न अथवा अविद्या अथवा ण उपाधि के द्वारा जानते वो उनका साक्षी। जिसका ज्ञान ज्ञान विकार में ज्ञान का अर्थ कर रहे। जान विकार तो जान का विकार क्या हुआ सारे उपाधि के साथ संबंध हुआ ना यही विकार है तो ज्ञान का कोई विकार नहीं होता है कि सारे उपाधि के साथ तादाद में हो गए ना ज्ञान तो यही ज्ञान का विकार है तो मिट्टी परिवर्तन होके घड़ा ऐसा नहीं विकार सारे उपाधि के साथ उसका तादात में हो नहीं क्या है विकार का नाम ये विकार है सार्वजन लक्षण सार्वजन बोलते सर्वज्ञता रूप ज्ञान विकार ही तप है यद्यपि ज्ञान में सर्वज्ञ भी नहीं है ना उपाधि को लेकर हाँ इसलिए विकार है? आपने उपाधि को लेकर नहीं तो आए नहीं सर्व है ही नहीं तो काहे सर्व हो तभी सर्वज्ञ बने हाँ, सर्व ही नहीं तो क्या सर्वज्ञ सर्वत तो कल्पित है ज्ञान कल्पित है होगा जी जी तो इसलिए बोल रहा है सर्वज्ञ लक्षण ज्ञान विकारमेवा तपो न आयासक्षणम अस्मदादि अध्यार कर दीजिए जैसा हम लोगों का जो तप है ना वो आयास प्रदान है परिश्रम करना पड़ता है ना पदमाशन डालो बैठो सुबह उठो स्नान करो भोजन कम करो है ज्यादा करने से नहीं होगा ये आयास नींद आएगा भोजन है उसमें नशा होता, नशा होता है ना हाँ तो इसलिए ना नयास लक्षण बताओ तस्मात ये तो उक्तात, आगे है ना ये ये तो उक्तात, ये तो उत्ता ऊपर जो बताया था कौन तो बताया सर्वज्ञात उसी का अर्थ कर रहा है सर्वज्ञ्वरा तस्मात्या हुआ सर्वज्ञ कारण ब्रह्म से क्या वे। तो उक्तम मतलब तो है, है एक कार्यल्णम वो कारण लक्षण हो गया ये कार्य स्वरूप लक्षण बोल तो स्वरूप ब्रह्म मतलब हिण्यगर्भाख्य तो कार्य कहिए कार्यब्रह्म कहि कहिए एक अर्थ आख्य बोलते संज्ञा जायते किंच असु नाम ये दत हो गया नाम यज्ञत्ता इत्यादि लक्षण साथ साथ में ये भी हो गया नाम का व्याख्या नाम। नाम बताया ना स्वामी जी? हाँ, नाम कोई रहे ना, गोपाल, नाम। जो भी अन्नम चाह बोलते व्रीही अबादि धान है जितने भी सारे ये सब उसे उत्पन्न हो गए तो मतलब उस ईश्वर से हिरण्य गर्भ और ये सारा अन्ना पूर्व मंत्रोक्त क्रमेणा ऐसा नहीं इसे पहले सृष्टि उस हाँ उसी क्रम से यह हो गया पूर्व मंत्रोक्त क्रमेणा इति अविरोधो द्रष्टव्य इसलिए नववे मंत्र और आठवें मंत्र में कोई विरोध नहीं तो आगे आएगा अपार विद्या का निरूपण करेंगे ओम पूर्णम दहा पूर्णमा दूर्णमीषम शांति शांति शांति